पानी के साथ कर दो ठंडा हो जाएगा काष्ट में कोई फर्क आने वाला नहीं वही ब्रह्म है वही ब्रह्म है ब्रह्म का साहसर् पाकर ये लोहा अर्थात ये जीव संसार रूपी वृक्ष को काट डाल बगैर ब्रह्म की कृपा के संसार वृक्ष का छेदन नहीं हो ठाकुर की कृपा के बिना कि कोई चाहे कि हम संसार की ममता छोड़ दें कभी छोड़ नहीं सकता है संसार की ममता उद्र हो जाए इसके लिए ठाकुर का भजन करना हम कुछ बताओ हम क्या करें हमारा कर्तव्य क्या है माता आध्यात्मिक जोग का अनुष्ठान करो आध्यात्मिक जोग के अनुष्ठान से दुख और सुख का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 अगर उस साधुओं की चरणों में कहीं सग्न हो जाए सै साधु सुकृत मोक्ष मोक्ष का द्वारा खुल गया है बिल्कुल खुल गया कोई धक्के है ही नहीं मान तो संतों के साथ से ऐसा क्यों होगा माता बेटा दे किसको संत माने किसको कि संत उसको मानो भैया जो दुख और सुख के सहने में समर्थ सी अवत भूमि में जाकर के है? आप पैरों में चप्पल पहनते हैं भूमि में जाकर के में चप्पल पहनते हैं जिस भूमि में ठाकुर लुंठित हुआ जिस भूमि में ठाकुर लुंठित हुए जिन रजों में ठाकुर लोटे तो मैं क्या करूं मेरे पैरों में कांटे गिर गए कंकर चुभते हैं ये कंकर की चुभन जिसके पास कंकड़ की चुभन बर्दाश्त करने की जिसके पास शक्ति नहीं है वास्तव तो में उसके साधुता में कुछ कमी कमीक्षा नहीं हुई होती एक ही गुण काफी है शरीर में तितीक्षा हो मन में प्रतीक्षा हो आंखों में तितीक्षा हो ठाकुर सामने खड़े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 दीक्षा हो आंखों में विदृक्षा ठाकुर खाकर उसके सामने दौड़ किया कारु सड़क पर किसी दुखी को देखो वो तो कैसा है विचार मत करो पिघल जाओ दीनन देख घिनात जी नहीं दीनन सो काम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 शांता साधव खाली सुन लीजिए साधुभूषण मई अन्य भावन ये भक्तिम दृढ़ा भक्ति कुरव मदाश्रिया आदि आदि ऐसे जो साधु में उनका साथ करो और क्या होगा उससे संगदोष हरा ही ते ते संग दोषहरा वे आशक्त जन्य दोष को समाप्त करें माता के साथ संतों का कर साथ करोगे तो संतों के यहां भगवान की कथा मिलेगी हा सता प्रसंगान मम वीर संविद भवंती हृत कर्ण रसायना कथा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 सता प्रसंगा मम वीर संविदर्ण रसायना कथा तोषण आस्वपवर्ग भक्ति श्रद्धार पहले श्रद्धा आवेगी फिर रति आवेगी और उसके बाद फिर भक्ति है आएगी है आदव श्रद्धा तथ रति तत्पश्चात भक्ति ये सिद्धांत है श्रद्धा अगर नहीं है तो रति नहीं आएगी रति नहीं है तो भक्ति नहीं आएगी श्रद्धा मने श्रद्धा माने श्रद्धा मने श्रद्धा उसको कहते हैं कि बस भवन उजरो नहीं डरू नारद बचन परिहर बर्बाद हो जाओगे हम बर्बाद हो जाए उजड़ जाए बर्बाद नहीं लेकिन ठाकुर के प्रेम को हम नहीं छोड़ें इसका नाम श्रद्धा है अभी भक्ति नहीं है इसको श्रद्धा बोलेंगे बना श्रद्धा के बाद रति आती है रति किसको कहते हैं अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाह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 इसको भी सोच सुन दो। में प्रभो। प्रभो, भक्ति में लो भक्ति योग मार्गम विस्तरश प्रभो हे प्रभु भक्ति योगम में विस्तरश हो जरा विस्तार पूर्वक बताए माला भक्ति किसको कहती श्रद्धा रजिर भक्ति मनुक्रम भक्ति कहते किसको हुँ? तो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 जब ठाकुर के हृदय में करुणा का समुद्र उद्वेलित तो होता है तो भक्तों के मंगलमय भक्तों के मंगलमय विधान करने के लिए वाणी मुखरित हो पड़ती है आगे गई माता भक्ति के बड़े बड़े प्रकार हैं। ठाकुर ने इक्यासी प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है अस्सी और एक इक्यासी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 भक्ति किसको कहती है ज्ञान रागारुगा भक्ति ज्ञान कर्मा जनावृता ज्ञान कर्म से जो अनावृत है ऐसी भक्ति का नाम रागानुगा भक्ति ऐसी भक्ति का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है ऐसी भक्ति का नाम प्रेमा भक्ति है ऐसी भक्ति का नाम वह भक्ति है जो ठाकुर को पीछे पीछे दौड़ाती है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 ने कहा तुम तो दर्शन करने के लिए आई हो लेकिन हमको दर्शन देने का समय नहीं ना, ना, ना, ना। हम चार हैं चार प्रकार का सुख देंगी तुमको क्या हमको चारों मिल गया है कहा मिला है न चमत्ता तनुरियम मेरे अंग अंग में पुलकावली छाई हुई है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 दुनिया के अगर भुल जाएंगे मेरे मुख में क्या लगा है? मेरे मुख की का क्या है प्रेमा सूरी विभूषयंति बदनम आंखों से झरने बह रहे मेरे गालों पर आंसू बह रहे प्रेमा प्रेमाश्रूरी विभूषयंति बदनम राम जी ठाकुर का पूजन करो हृदय समुच्छलित तो हो आंखों के आंसू बरसें मुख की शोभा हो जाएगी वक्षस्थल पर पड़ेंगे वक्षस्थल स्थल शुद्ध हो जाएगा और कहीं वक्षस्थल से टकरा करके ठाकुर के ऊपर पड़ जाएगा ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा ना। ना। प्रेमा कंठं गिरु कंठंग भगु भगु नास्माक श्री क्षण्यवसर श्रीराबार मुक्ति चतुर्विधा ये चारों मुक्तियां मेरे पास दासी बनने के लिए क्यों तैयार है मेरे पास समय नहीं है भगो हटो ये भक्त का लक्षण है सालो के सामी साष्टि सामीप्य सारूप्युत दीयम न गृहणी बिना मत सेवनम जना भक्ति कहती है मैं आऊ कैसे ये रागानुभा का लक्षण है ये प्रेमा का लक्षण मैं कर रहा हूं और भक्तियों को मैंने छोड़ दिया इसमें भाव से भक्ति कहती है, मैं आऊ कैसे ये दो पिशाचनियों ने तुम्हारा घर घेर रखा है ये दो पिशाचनिया जब तक भगेगी नहीं तब तक मैं नहीं आऊंगी तो तो तो इनको निकालो तब तो मैं आऊंगी इनके रहते हुए मैं नहीं आ सकती साब कहता है माता कौन सी पिशाचनी है एक पिशाचनी है मुक्ति एक का नाम है मुक्ति एक एक संसार चाहती है अरे कहती है मर कहीं और जाओ इन दोनों को हटाओ मुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय इनको हटाओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैया मैंने हटा दिया नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मीय सत्यम बदामी च भवान खिलांतरात्मा इसलिए भक्तिम प्रयत् रघुपुंगव निर्भरा गुरुमान संच ये रगारुगा का लक्षण है प्रेमा का लक्षण है वेदिका लक्षण मैंने कहा नहीं है ये भक्ति करोगे यार ये भक्ति बड़ी विलक्षण है क्या मैया आज मैं तुझसे तो योग की व्याख्या कर रहा हूं योग किसको कहेंगे अच्छा कहा कहोग लक्षण बख्शे मैं योग का लक्षण कर रहा हूं तो कौन सा योग योगी सबीज योग का लक्षण कर रहा हूँ ये सबीज योग क्या है एक तो होता योग योग किया नियम किया आसन किया प्राणायाम किया प्रत्याहार किया धारणा किया ध्यान किया और समाधि भी किसी अदृश्य की कि किया जिसको हम जानते हैं साधना केवल पर चलती जा रही है समाधि कर दिया एक तो हो गया योग और दूसरा इस इसमें मन नीरस हो जाता है इस योग में मन नीरस हो जाता है और सभी योग क्या है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 योग नीरस है यह योग सरस है मैयासन इसमें भी है उसमें भी है दोनों में अष्टांग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि दोनों में भी है योग में भी है और सभी योग में यम का पालन करो यम का पालन में सब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 भोजन मित होना चाहिए अब भोजन मेध्य होना चाहिए ये मैं अनुभव करके बता रहा हूं मैं सब खेल खेल के आया हूं साधु मैं अनुभव करके बता रहा हूं अनुभव करके बता रहा हूं जब तक जूठे डोने चाटोगे जब तक जूठे पत्तल चाटोगे तब तक ठाकुर के बन्ने का ढोंग भले कर लो तुम ठाकुर के बन्ने ये मेरा दावा है एक अनुभवी साधु कह रहा है आपसे भोजन मित करो जब देखो तब तैयार है पेट धो के बैठे मैं कहीं और गया जहां हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ती थी तो मैंने देखा क्या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 आपके पत्थर सरीखे हृदय में रसमती धारा छिपी हुई मैं चाहता हूं सामने वह इसलिए मैं अपने बचड़ों की कठोर ठोकर मार रहा हूं जब, जब तक ये जब तक जब तक आपका ये भोजन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपकी वृत्ति भगवान मई नहीं होगी नहीं होगी नहीं, होगी, नहीं होगी. भोजन मित होना चाहिए और मेध्य होना चाहिए मेध्य मैंने पवित्र होना चाहिए उच्छिष्ट नहीं होना चाहिए उच्छिष्ट दुई का पढ़ना चाहिए या तो ठाकुर का उच्चिष्टाव प्रसाद या तो फिर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 एक घंटे का नहीं हम दो बार दो बार भी करते हैं बैठ नहीं पाते क्योंकि दुकान पर कितनी देर बैठते हो दुकान पर कितनी देर बैठते हो छह घंटे हमके उठती के, उठते कितनी बार हो ग्राहक रहते थे दो बार नहीं उठना पड़ता नहीं देखा तो आठ बार उठता <laughs> हमके मूर्खर पिसाज दुकान पर छे घंटे बैठा रह सकता ऐसे कहा मैंने उसको जानने वाले यहां लोग हैं, यहां कई लोग हैं उसको जानते हैं मैंने कहा मूर्ख डर दुकान पर छे घंटे बैठ सकता है ठाकुर के लिए एक घंटा बैठ नहीं सकता दिक्कत है तेरे जीवन को निकल जा मेरे यहां मैंने मैं धोखा खा गया यू तुझको शिष्य बना लेकिन राम जी वही अब घंटा बैठता है यह भी है। उस दिन से डेढ़ घंटा बैठता है आसन यसन आसन आसन करो एक आसन से बैठो ठाकुर की आराधना करो प्राणायाम करो प्रत्याहार करो हम जी धारणा करो ठाकुर के स्वरूप की ठाकुर का ध्यान करो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 उस झापड़ लगने के बाद भी जो प्रसन्न है उसका ध्यान ऐसा है दो हाणुआ सुभूषण बसंत ताजे रघुवीर हृदय न हर्ष विषाद कछु बहिरी बल कल राज राजनाय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 मैंने कहा मेरी चौपाई तुम्हारे काम की नहीं है क्या नहीं हम काम किए है आप बता, बताइए तो सही हम बताए क्या है अगर हमारी चौपाई लगा लू तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बताओ तो सही हार गुण प्राण पीड़ित तुम बिन जीत बहुत दिन भी